अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध अथ आसा निरोधे क उपाय आशा मतलब एसा वृत्ति नाम पीछे जो वृत्तियाँ पांच प्रकार की पढ़ दी गई इनके निरोधे निरोध करने में क उपाय कौन सा उपाय है उसका उत्तर सीधे सूत्र में दे दिया अभ्यास वैराग्य अभ्याम निरोध अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तन तासाम। तत तत ताशाम तत्निरोध तत्नी ताशाम निरोध उन वृत्तियों का निरोध होता है या करना चाहिए अब उसका प्रकार थोड़ा सा बता रहे हैं चित नदी नाम उभयतु वाहिनी वह ती बहती आय वहति चित रूपी जो नदी है मन रूपी जो साधन है उसको यहाँ चित नदी कहा है वो क्या करता है उभयतु वाहिनी उभयतु वाहिनी चित नदी का विशेषण होने से स्त्रीलिंग में प्रयोग किया दोनों तरफ बहने वाली है ये कैसी-कैसी बहुत ही कल्याण आय कल्याण के लिए भी बहती है ये और बहुत ही पाप आय छ पाप के लिए भी बहती है यानी एक ही चित्त से पुण्य के भी संस्कार या कर्म संपादित होते हैं और उसी चित्त से पाप के भी कर्म या संस्कार संपादित होते हैं दोनों का साधन वही है चित नदी नाम चित्त चित्त नामक जो नदी है इस रूप में चित्त नदी नाम चित्त रूपी जो नदी है चित्त नामक जो नदी है वो दोनों ओर बहने वाली है पाप की ओर भी और कल्याण की ओर भी अब उसमें बता रहे हैं कि लक्षण बता रहे हैं कि कल्याण वाहिनी कौन है और पाप वाहिनी कौन है तो कहा यातु तो कैवल्य प्रागभारा विवेक विषय निमना सा कल्याण वहा जो कैवल्य प्रागुभारा कैवल्य की ओर झुकी हुई है कैवल्य के संस्कारों से ज्ञानों से भरी हुई है यानी जिस चित्त में कैवल्य के संस्कार दग निर्वीज के संस्कार भर गए हैं प्रागभारमण की ओर दबी हुई कैवल्य से दबी हुई कैवल्य की ओर झुकी हुई झुकी हुई अर्थ है इसका और विवेक विषय निम्ना विवेक विषय से दबी हुई यानी केवल की ओर झुकी हुई और विवेक के विषय से दबी हुई यानी भरी हुई दोनों युक्त अर्थ केवल है चित्त ऐसा चित्त जिसमें असंप्रजात की कह लो या पर वैरागी के या विवेक के ज्ञान क्या हैं भरे हुए हैं इन जानों से युक्त चित्त विवेक विषय से नीचे होने वाली झुकी हुई है विवेक विषय की ओर चलने वाली नदी नीचे की ओर जाती है ना तो विवेक की ओर जो चित्त चलता है वो विवेक विषय भी निम्ना विवेक रूपी विषय की ओर बहने वाली और केवल के भार से दबी हुई प्राग दबी हुई और विवेक विषय भी की ओर जाने वाली कल्याण बाहा कहलाती है चित नदी और संसार प्राग संसारिक विषय से दबी हुई अविवेक विषय मना और विवेक की अविवेक की ओर जाने वाली जो चित्र नदी है वो क्या है पाप पापवाहा अब क्या करना चाहिए इसलिए ये पाप पापवाहा ऐसी हो गई जिसमें अविवेक विषय भरे पड़े रहेंगे न? आ, पाप बहा पाप का बहन करने वाली और कल्याण वहा कल्याण का बहन करने वाली बहन करने वाली कर्ता अर्थ में हाँ पाप से बहा यस्मिन पाप का बहाव है जिसमें तो बहन करने वाली हो जाएगी उस अर्थ में तत्र त्र वैराग्य विशेष्रोत खिली क्रियते विवेक अभ्यास विवेकस्रोत उद्घाट्य तो अब अभ्यास और वैराग्य अभी हम ये दो उपाय बताए थे तो इस चित्त नदी के साथ ऐसा कर्म किया जाता है इस चित्त के द्वारा वैराग्य विशेष विषय स्रोत खिली क्रियते इनमें वैरागी के द्वारा विषय के जो स्रोत होते हैं वो खिली क्रियते मतलब शेष किए जाते हैं कम किए जाते हैं या नष्ट किए जाते हैं विषय स्रोत कम कर दिए जाते हैं हाँ विषय का स्रोत जो है यानी जिससे ये ज्ञान होता है अविवेक उत्पन्न होता है भोग को कम कर दिया जाता है वैरागी के द्वारा भोगों को छोड़ दिया जाता है ना कम कर दिया जाता है उसके संग्रह को कम से कम कर देते हैं हटा देते हैं तो वैरागी न विशेष स्रोता वैरागी के द्वारा विषय के स्रोत आलंबन कह सकते हैं भोग साधनों को खिले क्रियते कम कर देते हैं हटा देते हैं या तो शेष कर देते हैं खिल मने शेष होता है और विवेक दर्शनाभ्यासीना विवेक रूपी दर्शन के अभ्यास से विवेक ज्ञान के द्वारा विवेक स्रोता उद्घाट्य विवेक के स्रोतों को मार्गों को खोला जाता है प्रशस्त किया जाता है उसको बढ़ाया जाता है इस प्रकार से इति इस प्रकार से उभयाधीना दोनों प्रकारों के अधीन है चित्तवृत्ति चित निरोध चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी नि दोनों प्रकार से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है एक अभ्यास करके और दूसरा वैराग्य करके वैराग्य तो में तो होगा कि नेति नेतिगात और अभ्यास का हो गया और क्या आगे सूत्र में है तत्वाभ्यासात च नेति नेति त्यागा तत्वाभ्यासात चेती विवेक सिद्धि यानी दो कामवाम भी बताए हैं यानी ये ठीक नहीं है ये दुखद है सुख नहीं है ऐसा कर करके उसको हटाते जाना यानी अंदर वृत्तियां जो चल रही है मान वृत्ति रूप में ध्यान में कर रहे हैं तो इन न, आलम्बनों का जो ज्ञान आ गया विषय आ गया इनसे संबद्ध कर वृत्तियाँ आ गई तो उसको हटाते जाएंगे कि ये हमारे लिए अपेक्षित नहीं है ये आत्मा का स्वरूप नहीं है अनात्मा है अनात्मा है मेरा स्वरूप नहीं है ऐसे करके उसको हटाते जाना और अभ्यास यानी आत्मा के स्वरूप जो भी है उसको स्थिर करते जाना बढ़ाते जाना तो एक तो बोझ स्थिति है दूसरा यहाँ होगा यानी जो फालतू के ज्ञान विज्ञान हैं या विषय हैं जो अतिरिक्त हैं जिसके बिना भी काम चल सकता है उसको तो एक तरफ करते जाना वो चाहे ज्ञान है चाहे विषय है कुछ भी है पढ़ना लिखना देखना सुनना सब जो जो फालतू हैं अर्थात जिनके बिना हमारा कार्य बाधित नहीं हो रहा है योगाभ्यास का उन चीज़ों को एक तरफ करते जाना ये वैराग्य है और ध्यान करना चिंतन करना निधि करना आत्मे आत्मा के स्वरूप को देखना ईश्वर के स्वरूप को प्रकृति के स्वरूप को किसी भी विषय का स्वरूप ज्ञान बुद्धि में स्थिर करके रखने का अभ्यास करना रखना खड़ा रखना उसको ये अभ्यास है किसी भी तत्व ज्ञान को चित्त में खड़ा रखना इसका नाम अभ्यास है शरीर अनित्य है जान हो गया अब इसको बनाए रखना प्रयत्न करना हाँ वो भी हो जाएगा अभ्यास है बनाए रखेंगे उसके लिए अंदर प्रयास करेंगे तो इसका नाम अभ्यास हो गया नीति नीति करके उसको छोड़ते जाएंगे ये वैराग्य हो गया यानी बैराग्य तो बाहर काम करता है यानी छोड़ने का जो भी विरोधी है उसको छोड़ने का काम जो करते हैं वो वैराग्य है जो फावड़ा लेके हटाते जाते हैं ना उसको फेंकते जाते हैं वो तो हो गया बैराग्य फावड़ा हो गया और एक चीज से खींचते जाते हैं होता है ना वो करने वाला दंताड़ी दंताड़ी हो गया ब्यास और फावड़ा हो गया वैराग्य इसका हाँ यह हटाता है बैराग्य होता, होता है विगता रागो यस्मिन सा या यत्र तदवैराग्यम राग जिस अवस्था में हट जाए या जिन साधनों से हटता है वो वैराग्य है राग का हट जाना ये वैराग्य है अशक्ति संबंध राग ये सब एक में आएंगे इनका हटना ये वैराग्य होता है तो योगाभ्यास में ये जो करना होता है यानी वृत्तियों का जो निरोध है ये निरोध दोनों ही कारण के साथ साथ से होगा केवल अभ्यास करते रहने से नहीं जाएगा बाहर वैराग्य भी चाहिए और केवल बैरागी से भी नहीं होगा घर छोड़ करके घूमते रहो अपना पीपल के पेड़ तक सोते रहो जाके लेकिन अध्ययन नहीं करो ध्यान नहीं करो तो भी वृत्तियां नहीं रुकेंगी संस्कार छीन नहीं होंगे वो वो पाप जहाँ भरा हुआ है वो वो रहेगा वहीं वो नहीं हटेगा इसलिए दोनों काम करने पड़ेंगे साथ में घर भी छोड़ना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा ध्यान भी करना पड़ेगा और पंखा भी छोड़ना पड़ेगा पीपल के नीचे बैठना पड़ेगा वैरागी तो ज्ञान हो गया वो एक में आ गया विवेक विवेक पूर्वक वैरागी होगा यहाँ उसको ले लिया अंतर्निहित यानी नहीं अभ्यास और वैराग्य दो काम यानी पंखे के नीचे से हट के पीपल के नीचे आंख बंद करके बैठना ये दोनों काम फिर बैराग्य और अभ्यास हाँ एक काम करने से नहीं होगा पंखे को के केवल छोड़ दिया नहीं प्रयोग करते हैं लेकिन आग नहीं बंद करते हैं तो ये बैराग पर्याप्त तो नहीं है वो फिर वापस ले आएगा किसी दिन अंत में दुगना फिर एसी लगा लेंगे सीधे जाके पंखे की जगह और केवल पढ़ते रह गए वैराइ्य नहीं किया तो उसी दिन बन जाएंगे कि सब कुछ मेरा है सब हमारे हाथ में होना चाहिए हमारे बराबर कोई है ही नहीं महाप्राजी बन जाएंगे फिर सर्वज्ञ हो सकते हैं ये सारी स्थितियाँ मतलब आ जाएगी बिना वैराग्य के ये होगा पढ़ने पर केवल ज्ञान बिजान इन्हें ध्यान ही करते रह जाएंगे तो यही होगा कि वो फिर तो इसलिए दोनों का उपयोग है इसमें योगाभ्यास में साथ में ही है एक तत्व है नहीं कि जिस भी ध्येय जिस ध्येय को अभी जानना है एक काल में उस एक का ही करना है या वहां फिर दूसरा अर्थ ईश्वर का है रूप से ईश्वर को ध्यान बना के चलना उसका परिधान करते रहना दिन भर अभ्यास में आएगा ना वो हाँ तत्वाभ्यास होगा अभ्यास में आ जाएगा उसके अंतर्गत एक तत्व का करते रहना यहाँ तो ये यह बता रहे हैं ना अभी केवल वृत्तियों का निरोध कैसे करें हम्म दोनों एक तत्व का अभ्यास भी है लेकिन बैरागी भी है अब आगे मतलब कहीं केवल बैरागी पढ़ दिया तो अभ्यास को वहाँ जोड़ना होगा कहीं केवल अभ्यास जोड़ बता दिया तो बैरागी को वहाँ जोड़ना होगा क्योंकि विधान जो हो गया यहाँ पर दोनों का है ये एक दूसरे के अंतर्निहित नहीं, तो नहीं है दोनों लिया है ना अभ्यास हम चो बैराग्यम तो वो है इतरे इतर दो ये अभ्यास वैराग्य अभ्याम एक वचन भी करके नहीं पढ़ा है दो द्विवचन में लिया है ये इस कारण से दोनों प्रधान है तो दोनों का ही ग्रहण होगा तो इस प्रकार से करना चाहिए अब उसमें फिर से अभ्यास का लक्षण बता रहे हैं अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है ये दोनों बता देंगे फिर से सामान्य लक्षण तो ऐसा बता दिया तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास तत्र यानी उस अवस्था में अवस्था के लिए है यहाँ स्थितो सप्तमी में पढ़ा हुआ है लेकिन ये चतुर्थी के अर्थ में है तस् स्थितये अभ्यास की जो स्थिति है उस स्थिति के लिए यत्न प्रयत्न वीरियम उत्साह चित्त प्रशांतबाहिता स्थिति सूत्र में जो कहा स्थितो तत्व स्थिति का विशेषण सर्वनाम है ये उस स्थिति के लिए तो दा। हाँ अभी जो अभ्यास का बनाएंगे अवस्था जो यानी तत्व को देखने की जो स्थिति रखने की उसका नाम है स्थिति तो चित्त से अवृत्तिक से यानी वृत्ति रहित चित्त का वृत्तियों से जो यानी बहुत अधिक दबाव नहीं है जिस पर अभी सर्वता तो हुआ ही नहीं अभी तो कर ही रहा है उसको तो उसको थोड़ा सा रुक जाने के बाद तो ऐसा वृत्ति रहित चित्त का जो प्रशांत बाहिता है यानी एकरस शांत रहना प्रशांतता का बहन करना नहीं एक रसता उसकी जो है एक तारतम्यता या प्रवाह एक हाँ एकरस बनना, जो भी विषय उसमें रखा वही का वही लगातार बने रहना ऐसी जो स्थिति है इसके लिए ऐसी स्थिति बनाने के लिए चित्त के प्रशांत वहन योग्य स्थिति बनाने के लिए वही जो बनना है वही स्थिति है प्रशांत बाहिता उसकी प्रशांत शांति का बहन सीलता जिसमें शांति का वहन होता है एक रस बहना जो कह सकते हैं उसका नाम है स्थिति उस स्थिति के लिए तदर्था उस एकांत एक रास्ता के लिए जो प्रयत्न है और प्रयत्न क्या है वीरिय जो वहाँ सामर्थ्य है शक्ति है ताकत है बल है अर्थात फिर कर दिया उत्साह जो यानी किसी चीज़ में को धक्का देने का जो बल होता है उसको उत्साह कहते हैं उत्कर्षण सहते इति उत्साह जिसमें टक्कर लिया जाता है पूरा टक्कर लेकर के धक्का दे देते हैं उसको कहते हैं उत्साह यानी एक तो सामान्य होगा ठीक है रोक लिया वो उत्साह नहीं है हाँ उत्साह है कि धक्का दे के गिरा देना थोड़ा सा अधिक वही पर्यतन का शुरू भी बता रहे हैं उत्साह का उत्साह क्या होता है यहाँ जो कहते हैं ना इसमें कोई उत्साह ही नहीं है मरा मरा जिसे दिखता है वो तो कैसे को कहते हैं दो गाली दिया सुन लिया एक थप्पड़ मारा सुन लिया कुछ नहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं तो उसको मरा मरा कहेंगे और एक है कि वो सहन कर लेता है पर किसी को कुछ कहता है नहीं है तो वो महात्मा कहलाता है साधु जी संत कहते हैं इसको किसी के भी प्रतिकार को जो शान कर लेता है प्रतिउत्तर नहीं देता है वो तो होता है संत और जो सहन करता हुआ उसको ठीक करता है वो होता है कौन वो ऋषि होता है ऋषि हो जाएगा साधु हो जाएगा वो सन्यासी होता है संत से ऊपर होता है उसके आदमी डंडा नहीं होता है संत के सन्यासी के आदमी डंडा होता है यानी ये, ये चुप नहीं रह सकता, सहन कर लेता है वो नींद प्रतिक्रिया नहीं करता है उसको कुछ नहीं कहेगा उसने इसको धक्का मार दिया गाली दे दिया सब कुछ करेगा लेकिन ये चुप रहेगा एक तो होता है कि दुखी हो जाना वो तो मरा हुआ हो गया फिर वो भी संत में नहीं आएगा संत की आत्मा मरी हुई नहीं होती है जीवित रहती है लेकिन सामने वाले का प्रतिकार नहीं करती है जैसे गीली मिट्टी होती है ना उसमें आकर के धस गया कोई वहीं बाहर नहीं जाएगा ढेला मारा वहीं धस जाएगा सूखी मिट्टी में क्या होगा पत्थर में मारेंगे तो क्या होगा उतनी दूर जाएगा वो वो रोक के पत्थर नहीं अपने मिल चिपकाता है तो ऐसे समझो संत का स्वभाव आदमी का बता रहा हूँ परिभाषा नहीं तो संत साधु महात्मा सज्जन सन्यासी सब पर्याय है जैसे मुन्हीं सब एक ही अर्थ के होते हैं लोक में जो चल रहा है अभी ये संत महात्मा है साधु है उसके लिए कहा जाता है यानी जो दूसरे के अपराध को केवल सहन करता जाता है प्रतिक्रिया नहीं करता है वो होता है जो सन्यासी होता है वो टोकता रहता है हाँ वो टोकेगा तो टोकना यानी सहन से थोड़ा अधिक सामर्थ रखता है सामने इसीलिए नहीं बोल रहा है कि दूसरा और बारी पड़ेगा उसको इसलिए संत जी तो चुप रह जाते हैं उसको उत्तर नहीं दे सकते जो भी होगा उस आक्षेप का समाधान नहीं कर सकते इसलिए वो चुपचाप रहते हैं। लेकिन अपना काम नहीं छोड़ते लेकिन जो सन्यासी होता है उसका समाधान करता है उसको उन्हें एक प्रश्न गया वो दस करेगा उसको फंसा देगा जा कर के तो किसी ने की तरह से उसको मोड़ देगा मतलब तो ये जो अधिक करना होता है ये उत्साह का काम होता है जिसके अंदर ये भाव नहीं है कि मैं इसको ये कर दूँगा वो नहीं कर सकता ऐसा हाँ उत्कृष्टता चाहिए मतलब सहनशीलता है लेकिन उत्कृष्ट रूप में ऊँचे रह करके उससे हाँ तो उसके लिए नहीं शांत जो स्थिति वहाँ है ना चित्त की उसके लिए ऐसी स्थिति बना के रखना कि इसको मैं करूँगा ही करूँगा वृत्ति नहीं रुक रही एक तो वह छोड़ छोड़ के भाग गया छोड़ ध्यान नहीं करना रुकता ही नहीं मन क्या करना है कभी नहीं करूँगा दूसरा हुआ कि वो हो गया सो गए जा कर के इसके बाद कुछ नहीं होता है अपना शांत हो पढ़ गया पड़ गया जा कर के और तीसरा होगा नहीं ये कैसे होगा ये तो मुझे करना है रोकना ही रोकना है इसको न, कैसे उठेगी वृत्तियाँ उठने नहीं देंगी इसको वो बिल्कुल मतलब दबा के रखता है उसको दबता नहीं है डरता नहीं है निराश नहीं होता है अताश नहीं होता है थकता नहीं है लेकिन उसका मतलब पूरा वो बना रहता है बल और बल में वो एकदम से रोक के रखता है स्फुर्ति होती है उसके अंदर वही हाँ स्फुर्त स्फुर होना यानी उभार होना जिसमें ऐसा बल जो उभार वाला है एक बल है केवल टकरा जाता है वो दूसरा है कि उसको धक्का भी दे सकता है तो ऐसा उभरा हुआ जो बल है वो उत्साह होता है वो ही वीरी होता है ऐसा वाला प्रयत्न इस तरह का प्रयत्न तो को ही खोल रहे हैं ये प्रयत्न यहाँ क्रिया रूप है ये नहीं उसी को खोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा समझा रहे हैं यहाँ से नहीं यहाँ समझो प्रयत्न कहा उसमें प्रयत्न का मतलब वीरी बताया यानी बीरी कहने से नहीं आया समझ में अभी क्या है वो बीरी का मतलब बल होता है शक्ति होता है पराक्रम होता है जो बीरीवान व्यक्ति होता है उससे सामने वाला डरता है उसको कुछ बोल ही नहीं सकता ऐसी यानी उसके चमक से ही दब जाता है या उसके प्रभाव से ही दब जाता है बोलता ही नहीं कुछ वो बीरिवान कहलाता है यानी पराक्रमी दूसरों के ऊपर झट आक्रमण करता है पूरा दबा के रखता है वो होता है तो ऐसा वहां जो प्रयत्न है वृत्ति को आने नहीं देगा एकदम से दबा देगा कैसे उठेगी है कोई नहीं सकता है मेरे विरुद्ध कैसे सोच लेंगे विचार आ जाएगा तो ऐसा वहां जो चित की स्थिति है वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगी जो बना लिया बना लिया बुद्धि बदलेगी नहीं अब। तो ये हो गया वीर लेकिन इससे भी नहीं पकड़ में आया तो अब कहा कि दूसरा ले लो उत्साह में जैसा होता है धन धनाता रहता है वो इसको भी मार डालेंगे उसको भी मार डालेंगे कौन आएगा सामने तीन को तो गिरा दिया चौथे को भी देख लेंगे ये क्या कर लेगा मेरा उसके सामने बना रहता है ना दो चार को मारने के बाद वो व्यक्ति नहीं अब पीछे वो किसी से पिटता है उसको लगता रहता है चौथे को भी देख लूँगा पाँचवीं को भी देख लूँगा तो वो उत्साह की स्थिति ऐसी यहाँ पर भी होगा एक बार बंद कर दिया अब को दूसरी बार कैसे आएगी अब दो बार देख लिया तीसरी बार भी नहीं आएगी नहीं दो चार ध्यान करने के बाद उपासना करने के बाद ऐसी स्थिति बना लेगी कुछ होता ही नहीं अब तो अब उसके सामने ये स्थिति नहीं आएगी वृत्ति रुक ही नहीं रही है रुक ही नहीं रही है ऐसा नहीं होगा वो तो जैसे ही लगेगा कि रुक नहीं रही वो बोल ये क्या हुआ ऐसा कैसे हो सकता है तो होने नहीं, नहीं देंगे तो।, तो ये यहाँ पर अब दूसरे शब्दों में समझा दिया ये क्या है उत्साह लेकिन इतने से भी नहीं आया तो और कुछ पढ़ दिया और क्या पढ़ दिया है हैत्साह हाँ तो अब कहा कि अब समझो और इसको दूसरे ढंग से क्रियात्मक रूप से समझ लो इसको ये तो भाव भाव है वहाँ कुछ करने की चीज नहीं है तो का इसका ऐसे होगा कि तत्सिपादी शया यानी उस प्रवाह को संपादित करने की इच्छा से तत्म पिपादीशया पिपादी। उस पिपादी सैया पिपादी सयाह यानी वो प्रवाह जो शांत स्थिति है उसको संपादन करने की इच्छा से बनाए रखने की इच्छा से साधना साधनानुष्ठान यानी उसके जो भी साधन होंगे उसका प्रयोग करना वित्ती के लिए यानी जो भी तत्वज्ञान है उसको उठाते रहना जप करते रहना चिंतन करते रहना और जो भी संस्कार आ रहे हैं रागद्रेस या अन्य विषय के उसका न, न, क्या करेंगे उसको विक्षेप जो आ रहा है न, उसका ठीक उत्तर तर्क वहां पर उठा लेना ज्ञान को वहां पर उठा लेना ये संपादित करने की इच्छा से उसके साधनों का अनुष्ठान तो ये सारा का सारा क्या है प्रयत्न है इस तरह से वहाँ कार्य करते जाना तो ये दोनों कार्य हो जाएंगे एक तो अभ्यास यानी जो भी विषय की स्थिति है उसको पहले उठा के रखना उठा लेना कि ये आत्मा का स्वरूप ऐसा है ईश्वर का स्वरूप ऐसा है सच्चित आनंद स्वरूप है अब इसको भागने नहीं देना है बस अब वो होगा कि पीड़ा होगी या कुछ भी हो जाएगा दूसरी वृत्ति उठेगी तो उठने नहीं देना उसको और वही सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को बनाए रख लेना ऐसे अपने स्वरूप का है चेतन है या नित्य हैं जो भी है इसको बना लिया तो अब इसको हटने नहीं देंगे हटने लगता है तो अब फिर इसके तर्क को उठा लेना चाहे शब्द प्रमाण को उठा लो हनुमान को उठा लो उस ज्ञान को उठा करके फिर से इसको बांध देना तो ये अभ्यास और वैराग्य दोनों हो जाएंगे वही है नहीं एक ही चीज़ है उसको अलग अलग ढंग से केवल बता दिया है अर्थ वही है सारा हाँ यत्न माने उत्साह यत्न मने यत्न मने प्रयत्न एक ही चीज है तत्साधना अनुष्ठानम गए यतन करो तो क्या करो प्रयास हो जाएगा ये काम तो जो भी चीज़ उसके साधन ही इकट्ठा करेंगे ना मान लो ये बिजली चली गई तो अब होगा कुछ प्रयास करो भाई पंखा वंखा लाओ और क्या हाथ का पंखा लाओ ये इन्वर्टर रखो जो भी होगा तो उसको प्रयास कहेंगे ना शब्द तो वही बोलेंगे लेकिन काम करेंगे ना कुछ तो काम करने में ऐसे यहाँ पर होगा वृत्ति को रोकना है रोकने का प्रयास करो तो उससे संबंधित जो साधन है उसको संग्रह करेंगे ये अभ्यास हो जाएगा हाँ उस अभ्यास को बनाने के लिए जो काम करना पड़ता है वो बेरी में आता है यानी प्रयत्न में आता है तो स्थिति को बनाने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वह अभ्यास होता है उस अभ्यास के द्वारा वृत्तियों का निरोध होता है फिर अब कहा कि वो अभ्यास एक दिन में करना चाहिए दो दिन के लिए या एक सप्ताह के शिविर में हो जाएगा कितने में काम चलेगा त्रैमासिक शिविर से हो जाएगा या वार्षिक से हो जाएगा ये दो साल में हो जाएगा उसके लिए कह रहे हैं कि कुछ नहीं है ऐसा सतु तु दीर्घ काल नैरंतरी सत्कार आसेवित दृढ़ भूमि वह जो अभ्यास होता है या वैराग्य होता है अभ्यास के लिए अब यहाँ पर वह जो अभ्यास होता है वो दीर्घ काल तक लंबे काल तक निरंतर ये बिना बाधक खंडित किए बिना अवकाश किए और सत्कार आसेवित श्रद्धा से सेवन किया हुआ सत्कार के यहाँ चार अर्थ दिए हुए हैं यानी सत्कार पूर्वक आचरण किया हुआ क्या होता है दृढ़ भूमि दृढ़ भूमि वाला पक्की भूमि वाला पक्की अवस्था वाला होता है <coughs> देर काल आसेविता लंबे काल तक सेवन किया हुआ आचरण किया हुआ प्रयत्न किया हुआ जो अभ्यास है फिर निरंतर आसेविता निरंतर यानी निरंतर बिना बाधा के एक महीना कर लिया फिर छोड़ दिया या एक दिन करके एक सप्ताह के लिए छोड़ दिया एक महीना करके लिए दो साल के लिए छोड़ दिया और दो साल करके लिए दस साल के लिए छोड़ दिया तो फिर नहीं रहेगा कुछ उसका कोई हिसाब नहीं बचेगा एक महीना करके फिर कम से कम छः महीने बात करे साल भर बात करे तो वापस आ जाएगा एक दिन करके अगले सप्ताह कम से कम सप्ताह से पहले कर ले तो वो स्थिति वापस आ जाएगी इससे आगे गई तो नहीं आएगी वापस फिर वहीं वहीं शून्य हो जाएगा तो इसलिए इसको कह रहे हैं कि निरंतर निरंतर कार्य तो यही लेना चाहिए लगातार प्रत्येक क्षण ऐसा नहीं फिर तो मरी जाएगा वहीं पर खाना पीना कहाँ करेगा बाकी काम भी तो वो हो ही होने हैं तो निरंतर का मतलब है बुद्धि में जो बन गया है एक ज्ञान वो तो ज्ञान अपने आप लुप्त भी होता है जैसे कि है ना अभी मान लो घड़ी देख रहे हैं कड़े देखने के बाद बंद कर दीजिए आँख तो बंद करने के बाद भी वो दिखेगा आधा मिनट चौथाई मिनट ये दिखता रहेगा लेकिन देखते रहो फिर भी बंद हो जाएगा धीरे धीरे तो बंद करते ही इसका जान एकदम बंद नहीं होता है कुछ देर तक चलता है तो अगला फिर वो चलते चलते दगमिया कर ले आते हैं फिर वापस तो वो चलते रह जाएगा फिर यानी बीच में देखना बंद कर दिया तो बंद करने के बाद भी चलता है थोड़ी देर ऐसे कोई चक्का चलाते हैं कुमार वाला एक बार घुमा देते हैं घुमाने के बाद भी छोड़ देते हैं छोड़ने के बाद फिर बर्तन वो बना बना लेता है बनाने के बाद फिर अब क्या करता है छोड़ दे तो बंद हो जाएगा चक्का लेकिन फिर चलाता है तो लगातार भी नहीं चलाना होता है छोड़ना भी होता है लेकिन तब तक चला लेना पड़ता है जब तक कि चक्का बंद ना हो जाए बंद हो गया चक्का फिर चलाएंगे तो फिर नहीं चलेगा फिर बर्तन नहीं बनेंगे मानो तो ऐसे ही इसमें भी चलता है चित्तों की स्थितियाँ भी चलती है ज्ञानों की भी स्थितियाँ होती है एक अवस्था बनने के बाद वो जान टिका रहता है कुछ समय बंद होने से पहले पहले फिर उसको बढ़ा देना चाहिए वो अपने को पता लग गया कितनी देर में बंद होता है कितने दिन में समय में कितने दिन रह जाता है उसका प्रभाव रहता है उसके अनुसार निरंतर का शब्द का अर्थ यहाँ होगा सेवन किया हुआ आचरण किया हुआ प्रयोग किया हुआ वही है खासी हाँ यहाँ बता रहे हैं ना वो कैसा दृढ़ भूमि होता है विधि में तो हो जाएगा करना चाहिए ऐसा यहाँ निश्चय के लिए बता रहे हैं कि किया हुआ आचरण में लाया हुआ लंबे काल तक लाया हुआ फिर आ, सत्कारा सेविता में अब सत्कार का अर्थ कर रहे हैं तपसा ब्रह्मचर्य विद्य श्रद्धया च यहाँ सत्कार के अर्थ ये इतने हैं एक तो तपस्या पूर्वक उसके करने के लिए जो भी दुख होता है कष्ट बाधा आती है प्रतिकूल परिस्थितियां आती है उसमें भी करते रहना नहीं छोड़ना ये हो गया तपसा तप पूर्वक ब्रह्मचर्य ना यानी अभ्यास का परित्याग अच्छी अच्छी चीज़ें फिर खाने देखने सुनने आदि में लग जाना ऐसा नहीं होना चाहिए पूर्वक विद्या अभ्यास पूर्वक होना या उपस्थ का संयम पूर्वक ये सब सारे अर्थ जो भी ब्रह्मचर्य के आते हैं वो लेना है फिर विद्या यानी ज्ञान भी ज्ञान को बढ़ाते हुए विद्या पूर्वक बिना विद्या के भी अभ्यास पूरा नहीं होता है प्रायः अभ्यास करने वाले विद्या के शत्रु हो जाते हैं यानी पढ़ने लिखने की इच्छा नहीं होती है इसमें ध्यान करने लग जाएंगे ना बैठेंगे तो कुछ दिनों के बाद पढ़ने की इच्छा नहीं होगी वो लगेगा इतनी देर पढ़ते हैं इतने में ऐसी सोच लेंगे और तो इतनी जान हो जाएगा तो पढ़ने लिखने की क्या अपेक्षा है कारण ये होता है उसमें पढ़ते जब तो पूर्वा पर विषयों का बहुत अधिक करना पड़ता है उसमें उपस्थिति रखनी पड़ती है पूर्वा पर नहीं रखेंगे तो पढ़ने में ज्ञान बीजान उत्पन्न नहीं होता है और यहाँ जब ध्यान करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें सिमट जाती है हाँ एक हो जाता है और पढ़ते हैं तो सारे ऊपर जाते हैं इसलिए वहाँ विरोधाभास लगता है पढ़ना कर वो समाधि में नहीं आएगी ना वही तो विद्यापूर्वक नहीं ना नहीं, नहीं पाएगा उसको सुख होता रहेगा वो विषयांतर में नहीं जाएगा ये तो हो जाएगा लेकिन जो समाधि जिसको कह रहे हैं अर्थमात्र निर्भाषा वो नहीं होगा उसको सामान्य विशेष जो कहा है ना ज्ञान होता है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष संभाया नाम पदार्थान ना, साधर्म बेधर्म धर्म विशेष वो धर्म विशेष उसका उत्पन्न नहीं होता, जामी, जामी नहीं होता हाँ इसलिए निश्रिय सा दिगम नहीं होगा उसका वो पूरा नहीं होता है ठीक है अपना शांति से रहेगा दूसरे उल्लड़ में मचाते रहते हैं वैसा नहीं करेगा ये चुपचाप है ठीक है ऐ नहीं करेगा उतनी वो फिर उखड़ेगा वो उत्पात मचाएगा जैसे देखा था ना एक सिद्ध थे वो सिद्ध ने दे दिया आ करके सिद्धा तो वैसे ही होगा वो विज्ञान के अभाव में वही होता है इसलिए कहा विद्या पूर्वक होना चाहिए और उसके बाद श्रद्धा पूर्वक श्रद्धा का मतलब होता है इससे मेरा कल्याण हो ही जाएगा ऐसी जो निर्णित ज्ञान होता है ऐसा जो निर्णित स्थिति होती है निर्णय निर्णयात्मक जो ज्ञान होता है प्रमाण पूर्वक ऐसे नहीं केवल मानने से नहीं श्रद्धा केवल मानने का नाम नहीं होता है नहीं प्रामाणिक जो निर्णित अवस्था होती है होगा ही ऐसा इससे और मेरा पूरा कल्याण होगा उसका नाम श्रद्धा है संपूर्णता की सिद्धि प्रमाण पूर्वक जिसमें स्वीकार की जाती है उसका नाम श्रद्धा है तो उस श्रद्धा श्रद्धा से युक्त हो करके संपादिता पूरा किया हुआ सत्कार सत्कार सत्कार करने वाला ऐसा जो होता है इन सब से युक्त जो होता है जो अवस्था होती है दृढ़ भूमि थी उसको बोल रहे हैं कि दृढ़ भूमि होती क्या होता है वित्तान संस्कार ना द्राक इति अनभूत अन, अन अभिभूता इत्यर्थ यानी वो अवस्था जो वित्तान संस्कार से कभी नहीं दबता है अन ना दबने वाला वित्तान संस्कार ना द्राक एकाएक दब जाए ऐसा नहीं होता है इसमें ऐसे होता है कि ध्यान करते करते आँख खुली खुलते ही पूरा गायब हो जाएगा जैसे दिखाई दिया रूप जैसे किसी के शब्द आ गए कोई रूप सामने आ गया कोई मिठाई सामने आ गई पहले से तो पूरा कर रखा था कुछ नहीं करना है इसको लेना ही नहीं और आगे ही सामने दिखा दिया ठीक है एकदम झट चला गया इसको कहते हैं तत्काल एकदम छट अचानक बिल अचानक व्युत्थान के संस्कारों से अन अभिभूता न दबने वाला ये जो स्थिति होती है इसका नाम है दृढ़ भूमि तो ऐसी दृढ़ अवस्था जो होती है वो अभ्यास के लंबे काल तक असेवन करने से निजान की स्थिति तो जल्दी सी बन जाएगी लेकिन वो दृढ़ नहीं होगा स्थिति अन अभिभूत न दबने वाला हाँ हाँ अन अभिभूत विषय विषयों से न दबने वाला न दबने वाला हाँ अन अभिभूत विषयों से न दबने वाला विषय है जिसका अभिभूत विषय अभिभूत करने वाला विषय है जिसका और न अभिभूत विषय अभिभूत करने वाला विषय जिसका नहीं है वो न दबने वाला, ना दबने वाला तो वो जो स्थिति होती है अभ्यास होता है वो भूमि है द्राग इतव अचानक तत्काल तो हाँ यानी व्युत्थान संस्कार द्राग इतव अन अभिभूत विषय द्राग मे अचानक तत्काल झट, हाँ अनभिभूत विषय वाल ना दब बिल्कुल नहीं दबने वाला हाँ ऐसा ही द्राक तत्काल इस प्रकार अन अभिभूत है इति अर्थ है ये इसका अर्थ है दृढ़ भूमि का दृढ़ यानी ये होता है दृढ़ दृढ़ भूमि वाला होता है अर्थात वित्थान संस्कार तत्काल अन विषय न दबने वाला होता है ये इति अर्थ है ऐसा अर्थ लेना चाहिए ये समझना चाहिए ओ...